रामगीता पुराण इतिहास ग्रंथों में कई रामगीताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक में वक्ता भगवान श्री राम ही हैं, परंतु श्रोता तथा प्रतिपाद्य विषय भिन्न भिन्न हैं। अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के पंचम सर्ग के रूप में एक रामगीता प्राप्त होती है सीता वनवास प्रसंग के अनंतर एक बार जब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से अज्ञान रूपी सागर को पार कराने वाले ज्ञान उपदेश देने की प्रार्थना की तब श्री रघुनाथ जी ने उनको जो उपदेश दिया वही रामगीता कहलाती है इसमें युक्ति युक्त विवेचन द्वारा आत्मज्ञान को ही विशुद्ध ज्ञान बताकर समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके आत्म अनुसंधान हेतु प्रेरित किया गया है विवेच्य सामग्री गुढ़ वेदांतिक होते हुए भी सहज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 सबके स्वामी और स्वरूप से निराकार हैं, जो आपके चरण कमलों के लिए भ्रमर रूप है उन परम भागवतों के सहवास के रसिकों को ही आप ज्ञान दृष्टि से दिखलाई देते हैं हे प्रभु योगीजन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं संसार से छुड़ाने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण हूं आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से ही अज्ञान रूपी अपार समुद्र को पार हो जाऊं। श्री लक्ष्मण जी के ये सब वचन सुनकर शरणागत वत्सल भूपाल शिरोमणि भगवान राम, सुनने के लिए उत्सुक हुए लक्ष्मण को उनके अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए प्रसन्न चित्त से ज्ञान उपदेश करने लगे भगवान श्री राम बोले सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में बदलाई हुई क्रियाओं का यथावत पालन कर चित्त शुद्ध हो जाने पर उन कर्मों को छोड़ दें और शम दम आदि साधनों से संपन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण में जाएं। कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले पुरुषों से इष्ट अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती है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 अतः कर्मों का त्याग उचित नहीं है सिद्धांती, ऐसा जो कोई कुतर्की कहते हैं उनके कथन में प्रत्यक्ष विरोध होने के कारण वह ठीक नहीं है क्योंकि कर्म देह अभिमान से होता है और ज्ञान अहंकार के नाश होने पर सिद्ध होता है वेदांत वाक्यों का विचार करते करते विशुद्ध विज्ञान के प्रकाश से उद्भाषित हो चरम आत्मवृत्ति होती है उसी को विद्या आत्मज्ञान कहते हैं इसके अतिरिक्त कर्म संपूर्ण कारक आदि की सहायता से होता है किंतु विद्या समस्त कारक आदि का अनित्यत्व की भावना द्वारा नाश कर देती है इसलिए समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्म अनुसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे क्योंकि विद्या का विरोधी होने के कारण कर्म का उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता जब तक माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीर आदि में आत्मभाव है तभी तक उसे वैदिक कर्म अनुष्ठान कर्तव्य है नेति नेति आदि वाक्यों से संपूर्ण आत्म वस्तुओं का निषेध करके अपने परमात्म स्वरूप को जान लेने पर फिर उसे समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला प्रकाशमय विज्ञान अंतकरण में स्पष्टतया भाषित होने लगता है उसी समय आत्मा के लिए संसार प्राप्ति की कारण माया अनायास ही कारक आदि के सहित लीन हो जाती है श्रुति प्रमाण से उसके नष्ट कर दिए जाने पर फिर वह अपना कार्य करने में समर्थ भी किस प्रकार हो सकती है क्योंकि परमार्थ तत्व तो एकमात्र ज्ञान स्वरूप निर्मल और अद्वितीय है अतः बोध हो जाने पर फिर अविद्या उत्पन्न नहीं होगी जब एक बार नष्ट हो जाने पर अविद्या का फिर जन्म नहीं होता तो बोधवान को मैं इस कर्म का करता हूं ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है उसे जीव के मोक्ष के लिए किसी और कर्म आदि की अपेक्षा नहीं है वह स्वयं अकेला ही उसके लिए समर्थ है इसके सिवा तैतरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति भी आग्रह पूर्वक स्पष्ट कहती है कि समस्त कर्मों का त्याग करना ही अच्छा है तथा ऐतावत इत्यादि वाज शाखा की श्रुति भी कहती है कि मोक्ष का साधन ज्ञान ही है कर्म नहीं और तुमने जो ज्ञान की समानता में यज्ञ आदि का दृष्टांत दिया सो ठीक है क्योंकि उन दोनों के फल अलग अलग हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञ तो बहुत से कारकों से सिद्ध होता है और ज्ञान इससे विपरीत है अर्थात वह कारक आदि से साध्य नहीं है कर्म के त्याग करने से मैं अवश्य प्रायश्चित भागी होंगे ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों को हुआ करती है तत्व ज्ञानी को नहीं इसलिए विकार रहित चित्त वाले बोधवान पुरुष को विहित कर्मों का भी विधिपूर्वक त्याग कर देना चाहिए फिर शुद्ध चित्त होकर श्रद्धापूर्वक गुरु की कृपा से तत्वमसी इस महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानकर सुमेरु के समान निश्चल एवं सुखी हो जाए यह नियम ही है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ जानने में पहले उसके पदों के अर्थ का ज्ञान ही कारण है इस तत्वमसी महावाक्य के तत् और तम पद क्रम से परमात्मा और जीवात्मा के वाचक हैं और असी उन दोनों की एकता करता है इन दोनों जीवात्मा और परमात्मा में जीवात्मा प्रत्यक अर्थात अंतकरण का साक्षी है और परमात्मा परोक्ष इंद्रिय अतीत है इस वाचा अर्थ रूप विरोध को छोड़कर और लक्षण वृत्ति से लक्षित उनकी शुद्ध चेतना को ग्रहण कर उसे ही अपना आत्मा जाने और इस प्रकार एक ही भाव से स्थित हो इन तत् और तुम पदों में एक रूप होने के कारण जहती लक्षणा नहीं हो सकती और परस्पर विरोध होने के कारण अजहल लक्षणा भी नहीं हो सकती इसलिए सोहम यह वही है इन दोनों पदों के अर्थ की भांति इन तत् और तम पदों में भी भाग त्याग लक्षणा ही निर्दोषता से हो सकती है पृथ्वी आदि पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि कर्म भोगों के आश्रय और पूर्व उपार्जित कर्म फल से प्राप्त होने वाले इस मायामय आदि अंतवान शरीर को विज्ञन आत्मा की स्थूल उपाधि मानते हैं और मन बुद्धि दस इंद्रियां तथा पांच प्राण इन सत्रह अंगों से युक्त और अपंजीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीर को जो भोक्ता के सुख दुख आदि का अनुभव करता है आत्मा का दूसरा देह मानते हैं इनके अतिरिक्त अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण शरीर ही जीव का तीसरा देह है इस प्रकार उपाधि भेद से सर्वथा पृथक स्थित अपने आत्मरूप को क्रमशः अपने हृदय में निश्चय करे स्फटिक मणिक के समान यह आत्मा भी भिन्न भिन्न कोशों में उनके संग से उन्हीं के आकार को भासने लगता है किंतु इसका भली प्रकार विचार करने से यह अद्वितीय होने के कारण असंग रूप और अजन्मा निश्चित होता है त्रिगुणात्मिका बुद्धि की ही स्वप्न जागृत और सुषुप्ति भेद से तीन प्रकार की वृत्तियां दिखाई देती हैं किंतु इन तीनों वृत्तियों में से प्रत्येक का एक दूसरी में व्याभिचार होने के कारण ये तीनों ही एकमात्र कल्याण स्वरूप नित्य पर में मिथ्या हैं, अर्थात उसमें इन वृत्तियों का सर्वथा अभाव है बुद्धि की ही वृत्ति ही देह इंद्रिय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 संपूर्ण जगत को उसके सार रूप सत ब्रह्म को ग्रहण करके त्याग दे जैसे नारियल के जल को पीकर मनुष्य उसे फेंक देते हैं आत्मा न कभी मरता है न जन्मता है वह न कभी क्षीर्ण होता है और न बढ़ता ही है वह पुरातन संपूर्ण विशेषणों से रहित सुखपूर्वक स्वयं प्रकाश सर्वगत और अद्वितीय है जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुख स्वरूप है उसमें यह दुखमयी संसार की प्रतीति कैसे हो सकती है यह तो असाध्य के कारण अज्ञान से ही दिखाई दे रहा है ज्ञान से तो यह एक क्षण में ही लीन हो जाता है क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है भ्रम से जो अन्य में अन्य की प्रतीति होती है उसी को विद्वानों ने अध्यास कहा है जिस प्रकार असर्प रूप रज्जू आदि में सर्प की प्रतीति होती है उसी प्रकार ईश्वर में संसार की प्रतीति हो रही है जो विकल्प और माया से रहित है उस सबके कारण निरामय अद्वितीय और चित्त स्वरूप परमात्मा ब्रह्म में पहले इस अहंकार रूप अध्यास की ही कल्पना होती है सबके साक्षी आत्मा में इच्छा अनिच्छा राग द्वेष और सुख दुख आदि रूप बुद्धि की वृत्तियां ही जन्म मरण रूप संसार की कारण है क्योंकि सुशुप्ति में इसका अभाव हो जाने पर हमें आत्मा का सुख रूप से भान होता है अनादि अविद्या से उत्पन्न हुई बुद्धि में प्रतिबिंबित यह चेतन का प्रकाश ही जीव कहलाता है बुद्धि के साक्षी रूप से आत्मा उससे पृथक है वह परमात्मा तो बुद्धि से अपरिचिन्न है अग्नि से तपे हुए लोहे के समान चिदाभास साक्षी आत्मा तथा बुद्धि के एकत्र रहने से परस्पर अन्य अन्य अध्यास होने के कारण क्रमशः उनकी चेतनता और जड़ता प्रतीत होती है गुरु के समीप रहने से और वेद वाक्यों से आत्मज्ञान का अनुभव होने पर अपने हृदय में स्थित उपाधि रहित आत्मा का साक्षात्कार करके आत्मा रूप से प्रतीत होने वाले देह आदि संपूर्ण जड़ पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए मैं प्रकाश स्वरूप अजन्मा अद्वितीय निरंतर भासमान अत्यंत निर्मल विशुद्ध विज्ञान घन निरामय क्रिया रहित और एकमात्र आनंद स्वरूप हूँ मैं सदा ही मुक्त अचिंत शक्ति अतिद्रिय ज्ञान स्वरूप अविकृत रूप और अनंत पार हू वेदवादी पंडितजन जन अहन मेरा हृदय में चिंतन करते हैं इस प्रकार सदा आत्मा का अखंड वृत्ति से चिंतन करने वाले पुरुष के अंतकरण में उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरंत ही कारक के सहित का नाश कर देती है जिस प्रकार नियम अनुसार सेवन की हुई औषधि रोग को नष्ट कर डालती है आत्मचिंतन करने वाले पुरुष को चाहिए कि एकांत देश में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर और अंतकरण को अपने अधीन करके बैठे तथा आत्मा में स्थित होकर और किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञान दृष्टि द्वारा एक आत्मा की ही भावना करे यह विश्व परमात्मा स्वरूप है ऐसा समझकर इसे सबके कारण रूप आत्मा में लीन करे इस प्रकार जो पूर्ण चिदानंद स्वरूप से स्थित हो जाता है उसे बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता समाधि प्राप्त होने के पूर्व ऐसा चिंतन करें कि संपूर्ण चराचर जगत केवल ओंकार मात्र है यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है अज्ञान के कारण ही इसकी प्रती होती है ज्ञान होने पर इसका कुछ भी नहीं रहता ओंकार में अ और मौ ये तीन वर्ण हैं। इनमें से आकार विश्व जागृति के अभिमानी वाचक है उकार तेजस स्वप्न का अभिमानी कहलाता है और मकार प्राग्ञ सुशुप्ति के अभिमानी को कहते हैं यह व्यवस्था समाधि लाभ से पहले की है तत्व दृष्टि से ऐसा कोई भेद नहीं है नाना प्रकार से स्थित अकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करें और ओमकार के द्वितीय वर्ण तेजस रूप उकार को उसके अंतिम वर्ण मकार में लीन करे फिर कारण आत्मा प्राग् रूप मकार को भी चिदघन रूप परमात्मा में लीन करे और ऐसी भावना करे कि वह नित्य मुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधिहीन निर्मल परब्रह्म मैं ही हूं इस प्रकार निरंतर परमात्मा भावना करते करते जो आत्म आनंद में मग्न हो गया है तथा जिसे संपूर्ण दृश्य प्रपंच विस्मृत हो गया है वह नित्य आत्मा आनंद का अनुभव करने वाला जीवन मुक्त योगी निस्तरंग समुद्र के समान साक्षात मुक्त स्वरूप हो जाता है इस प्रकार जो निरंतर समाधि योग का अभ्यास करता है जिसके संपूर्ण इंद्रिय गोचर विषय निवृत्त हो गए हैं तथा जिसने काम क्रोध आदि संपूर्ण शत्रुओं को परास्त कर लिया है उस छहो इंद्रियों मन और पांच ज्ञानेन्द्रियों को जीतने वाले महात्मा को मेरा निरंतर साक्षात्कार होता है इस प्रकार अहनिर्ष आत्मा का ही चिंतन करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बंधनों से मुक्त होकर रहे तथा कर्ता भोक्तापन के अभिमान को छोड़कर प्रारब्ध फल भुगता रहे इससे वह अंत में साक्षात मुझ में ही लीन हो जाता है संसार को आदि अंत और मध्य में सब प्रकार भय और शोक का ही कारण जानकर समस्त वेद विहित कर्मो को त्याग दे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 और प्रमाण से बाधित होने के कारण चंद्र भेद और दिशाओं में होने वाले दिग भ्रम के समान मिथ्या ही है ऐसी भावना करता हुआ लोक व्यवहार में स्थित मुनि इसे देखे जब तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलाई ना दे तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे जो श्रद्धालु और उत्कट भक्त होता है उसे अपने हृदय में सर्वदा मेरा ही साक्षात्कार होता है हे संपूर्ण श्रुतियों के सार रूप, इस गुप्त रहस्य को मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है जो बुद्धिमान इसका मनन करेगा वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा भाई यह जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब माया है इसे अपने चित्त से निकालकर मेरी भावना से शुद्ध चित्त और सुखी होकर आनंद और क्लेश शून्य हो जाओ